डार्विन का मत है कि जगत का क्रम विकास कुछ निर्दिष्ट नियमों के अनुसार होता है उनमें यौन निर्वाचन और बलिष्ठ अतिजीविता ही प्रधान है प्रत्येक जीव अपना उपयुक्त पति या पत्नी निर्वाचित कर लेता है और जो सबसे योग्य है वही अंत तक बचा रहता है यही इन दोनों बातों का अर्थ है पर ये दो कारण पर्याप्त नहीं मालूम होते मान लो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 केवल अज्ञान का आवरण उसे प्रकाशित नहीं होने देता तब ज्ञान इस आवरण को चीर डालता है तब भीतर का वह देवता प्रकाशित हो जाता है